जैसे ही ऑफिस से सभी सीनियर ऑफिसर्स चले गए सब कुछ यहाँ नॉर्मल दिखने लगा। लेकिन सब कुछ नॉर्मल था नहीं ब्यूरो चीफ अभिजात का ट्रांसफर होना और फिर उनकी जगह पर नए ब्यूरो चीफ का आना, उनका इन्वेस्टिगेशन रोकना और फिर नैना का टीम हेड पुष्कर और चेतन को पीटना सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक से हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था हर कोई हैरान परेशान था वैसे तो डीएन नगर ब्रांच के लिए यह खुशियां मनाने का और पार्टी करने का वक्त है क्योंकि उन्होंने 26 साल पुराने किडनैपिंग केस को खत्म किया है जो कि बहुत बड़ी बात है लेकिन सिचुएशन ऐसी गुस्से तो और तो सनकपन से, से पूरा ब्रांच आहत था कोई भी उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटाता था अब तो एक और आ गई है अभी तक सभी इन्वेस्टिगेटर्स नैना को बेहद शांत स्वभाव के ऑफिसर समझते थे लेकिन नैना का आज का रूप देखने के बाद उसको लेकर सभी का ख्याल बदल चुका था नैना तो विक्रांत से भी दो कदम आगे निकली उसका गुस्सा तो विक्रांत से भी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के ख्याल भी एक जैसे ही हैं। ये दोनों ही पुष्कर और चेतन के खिलाफ हैं। विक्रांत तो सिर्फ शरीर से मार करने में एक्सपर्ट है जबकि नैना मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होने के साथ ही नियम और कानून की भी ज्ञाता है अब तक पुष्कर और चेतन को हॉस्पिटल भेज दिया गया था चेतन के सिर में चोट लगी हुई थी जबकि पुष्कर के पैर में चोट आई थी उन दोनों को अभी इलाज के लिए कई दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा इस वक्त सभी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि अब पुष्कर कैसे नैना से अपना बदला लेता है पूरे ऑफिस के सामने खुद से जूनियर ऑफिसर के हाथों पिटना पुष्कर के लिए बहुत ही बेजती की बात है और पुष्कर शांत नहीं बैठेगा वो किसी भी हालत में अपनी इस बेजती का बदला लेकर ही रहेगा अब देखना यह होगा कि पुष्कर अपनी इस बेजती का बदला नैना से कैसे लेता है ये तो पक्का है कि पुष्कर अब चुप नहीं बैठेगा वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा अब हो सकता है कि नैना को नौकरी से हाथ धोना पड़े और उसे कुछ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो पुष्कर उस पर अटैक करने की कोशिश भी कर सकता है लेकिन अगर पुष्कर ऐसा कुछ नैना के साथ करने की कोशिश करता है तो फिर उसका ही घाटा होगा इस वक्त पूरे ऑफिस में नैना और पुष्कर की लड़ाई की ही चर्चा चल रही थी जबकि नैना उस वक्त बेफिक्र होकर अपने डेस्क पर बैठी हुई थी उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी मानो कुछ हुआ ही नहीं है उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था इस वक्त विक्रांत भी नैना के ठीक सामने बैठा हुआ था वैसे तो इस वक्त विक्रांत को काफी खुश होना चाहिए क्योंकि नैना ने उसके पक्के दुश्मन पुष्कर और चेतन को पीटा था नैना ने उन दोनों को पीट कहीं ना कहीं विक्रांत का काम आसान किया था और विक्रांत को इसके लिए नैना को धन्यवाद भी देना चाहिए लेकिन इस वक्त माहौल ऐसा है कि विक्रांत कुछ कह नहीं सकता एक तो ब्यूरो तरफ नए ब्यूरोगेशन के रोक दी थी उससे विक्रांत का दिमाग और ज्यादा खराब था उसे समझ नहीं आ रहा था की आखिर नए ब्यूरो चीफ पियूष रंजन ने इस तरह की बातें क्यों कही सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था अगर हायर अथॉरिटी को यह इन्वेस्टिगेशन रोकनी थी तो सीधा वो ऑर्डर पास करते इस तरह से सभी इन्वेस्टिगेटर्स का डेटा उड़ाने की क्या जरूरत थी और और डेटा भी अगर डिलीट करना ही था तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है इस तरह से चुपके से किसी को भेजकर डेटा डिलीट करवाने का क्या मतलब हो सकता है कहीं नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन को मंजू मैडम के मर्डर द्वारा ही तो नहीं भेजा गया है ताकि वो यहाँ की केस जांच रुकवा सके विक्रांत के मन में विचार आया ये विचार आते ही विक्रांत का शरीर काँप उठा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर सच में नए ब्यूरो चीफ को मंजू मैडम के मर्डरर द्वारा भेजा गया है तो फिर हम सभी के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है आखिर टीम लीडर मंजू ऐसा कौन सा काम कर रही थी जो इतने खतरे से घिरी हुई थी कुछ समझ नहीं आ रहा है तुरंत ही विक्रांत आज के मिले कोडवर्ड को याद करने लग गया उसे, आज उसे अदृश्य शक्ति द्वारा तूफान और पहाड़ कोडवर्ड मिला था तूफान का मतलब विक्रांत के स्टेटस से था और आज वो पुष्कर को सबक सिखाने ही जा रहा था कि उससे पहले नैना ने उसे पीट दिया कहीं ना कहीं इस वजह से ऑफिस में नैना का स्टेटस तो हाई हुआ ही है लेकिन अगर ये काम विक्रांत कर देता तो फिर उसके स्टेटस में बदलाव आता कुल मिलाकर उसका ये कोडवर्ड आज खराब ही हो गया है विक्रांत अपने स्टेटस में बढ़ोतरी नहीं कर पाया था अब बचा दूसरा कोडवर्ड पहाड़ जिसका मतलब काम से है लेकिन ये भी तो सही से काम नहीं कर रहा आज विक्रांत ने सोचा था कि पहाड़ कोटवर्ड मिला है इसका मतलब आज मंजू के केस में कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलेगी भले ही कतिल को पकड़ ना पाऊं कम से कम उसके एक कदम करीब तो पहुंचूंगा ही लेकिन यहां हुआ एकदम उल्टा केस पर काम होने के बजाय ऊपर से केस को क्लोज करने का फरमान आ गया और फिर केस से जुड़े सारे सबूत भी हटा दिए गए अब भला किसी बिना किसी क्लू के बिना किसी सबूत के विक्रांत कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा मंजू का केस दिन पर दिन टफ होता जा रहा था बाकी के केसेस में तो कोई ना कोई क्लू मिल जाता था और फिर उस पर काम भी हो जाता था लेकिन यहाँ ना तो कोई क्लू मिल रहा है और ना ही डिपार्टमेंट इस केस पर काम करने के लिए किसी तरह का सहयोग कर रहा है सहयोग तो दूर की बात है यहाँ तो डिपार्टमेंट की तरफ से रोका और जा रहा है विक्रांत बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी जो लोग पुष्कर और चेतन को हॉस्पिटल लेकर गए थे वो उन्हें एडमिट करवा के अब तक लौट आए थे हॉस्पिटल से लौटे राजीव ने बताया कि चेतन को तो बस हल्की सी चोट लगी है उसे मुंह में बस तीन चार टांके लगे हैं, जबकि पुष्कर को बहुत ज्यादा चोट आई है उसके पैर में भी चोट लगी है और सिर में भी कई जगह से ब्लड निकला है उसे तो लग रहा है कई दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा पुष्कर के सिर में तीन चार जगह टांके लगे है राजीव ने ये भी बताया कि पुष्कर तो जान खूब सारी पट्टी बंधवा रहा है उसने तो डॉक्टर को पैसे देकर खुद को कई दिन तक एडमिट करने की कोशिश कर रहा है वो खुद की सीरियस इंजरी दिखाकर नैना पर केस करने का प्लान बना रहा है सुनने में आया कि उसने हायर ऑफिसर्स को रिपोर्ट भी कर दिया है कि नैना ने उसे बुरी तरह से मारा है और इसके चलते उसे सीरियस इंजरी हुई है राजीव ने नैना को सजेस्ट किया कि उसे पुष्कर से समझौता कर लेना चाहिए किसी सीनियर को बुला करके उसे मीडिएटर बना लो और बात खत्म करो लेकिन नैना को कोई फिक्र ही नहीं थी उसने दो टूक जवाब दिया पुष्कर को जो करना है जैसे करना है जितना जोर लगाना है लगा ले मुझे कोई दिक्कत नहीं नैना का जवाब सुन राजीव समेत बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स दंग रह गए जबकि विक्रांत को कोई असर नहीं हुआ वो निश्चिंत होकर बैठा था क्योंकि तो उसे नैना के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से पता था अगर पुष्कर अपने पूरे सिर की सर्जरी भी करवा ले तो भी वो नैना का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता तभी टीम बी का इन्वेस्टिगेटर सुदेश अपने केबिन से निकलकर बाहर आया वो सभी के कंप्यूटर से डिलीट हुए डेटा का भी डिलीट कर दी गई है कुछ भी डेटा नहीं मिला ये सुनकर फिर से सभी का ध्यान मंजू के केस पर चला गया विक्रांत की ही तरह बाकी के भी नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन के बैकग्राउंड के बारे में सोचने लग गए सभी को नए ब्यूरो चीफ पर संदेह होने लगा था ऐसा लग रहा था कि ये नया ब्यूरो चीफ सच में मंजू के मर्डरर द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालने के लिए भेजा गया है। वो यहाँ आते ही मंजू के केस से जुड़े सारे एविडेंस खत्म करने पर लग गया है आज तक कभी किसी ब्यूरो चीफ ने इस तरह की हरकत तो नहीं की थी अब जब सारे एविडेंस ही खत्म हो गए तो फिर मंजू के केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी